ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने पूर्व में विद्वत विद्वत्न्यास को सिद्ध करके फिर विविदिशा संन्यास की भी सिद्धि बताई विद्वत सन्यास विद्वान के लिए अर्थ प्राप्त होने से पूर्व पक्ष ने आशंका की कि जो अर्थात प्राप्त है इसका अर्थ है वो अशास्त्रीय है तो अशास्त्रीय होने से विद्वान का चाहे गृहस्थ में निवास रहे या वानप्रस्थ में निवास रहे या संस में संन्यास आश्रम में निवास रहे कोई नियम नहीं है अनियम है इस प्रकार अनियम विषयनी आशंका विद्वत सन्यासी के विषय में की गई उसका समाधान करते हुए कहा गया इस अनियम की असिद्धि पूर्व के अभीष्ट की तब हो सकती है जब संन्यास के तरह ये जो अनियम है गारहस्थ में अवस्थान या वानप्रस्थ में अवस्थान ये भी अर्थ प्राप्त हो लेकिन अर्थ प्राप्त मात्र संन्यास ही है गृहस्थावसान या वान प्रस्ताव स्थान नहीं है इसलिए यह अनियम विषयनी आशंका सिद्ध नहीं हो पाएगी इसे तद असद इत्यादि भाष्य से भगवान भाष्यकार ने दूर किया फिर पूर्व पक्ष के द्वारा ये आशंका की गई कि यदि विद्वत्सन्यास और अर्थ प्राप्त मात्रा है तब तो कोई नियम विधि विद्वान सन्यासी के लिए न होने से ये यथेष्ट चेष्टात्व की आपत्ति आएगी स्वैराचारी बन जाएगा विद्वान इस आशंका का भी समाधान करते हुए कहा गया कि कामादि दोष प्रयुक्त तो गार्य है और युथान तो गारहस्थ्य के प्रयोजक कामादि दोषों के अभाव रूप मात्रा है तो जब कामादि ही नहीं है शास्त्रविहित कर्म के भी प्रयोजक तो प्रयोजकाभाव शास्त्रविहित कर्म भी वह क्लेशात्मक समझ करके प्रवृत्त नहीं होता प्रयोजक कोई न होने से आलस्य के कारण नहीं कामादि कामादिदोष रूपी प्रयोजक का अभाव होने से विद्वान की प्रवृत्ति कामादि कामादिदोष से प्रयुक्त शास्त्र विहित कर्म में भी नहीं होगी तो और शास्त्रीय जो कर्म है निषिद्ध कर्म है उसमें वह बिल्कुल प्रवृत्त होगा ही नहीं इसके विषय में क्या कहना है एक ऐमुतिक न्याय से विद्वान में यथेष्ट चेष्टात्व का निराकरण किया गया और ये जो चेष्टाएं हैं यानी क्रियाएं हैं वे भेद पूर्वक होती हैं और भेद अविद्या से प्रत्युपस्थापित है और वह अविद्या विद्या से निवृत्त हो गई है विद्वान की तो चेष्टा की हे, हेतु चेष्टा के हेतुभूत भेद की कारणभूता अविद्या न रहने से भेद नहीं रहेगा विद्वान के दृष्टि में और भेद रूपी कारण के न होने से किसी प्रकार की चेष्टा यत्रत्वस्य तो अस्म अभूत तत्के न इत्यादि श्रुति के अनुसार विद्वान की नहीं होगी अद्वैत अवस्थित अद्वैत ब्रह्म में अवस्थित विद्वान निश्चेष्ट ही रहेगा ये बताया गया अब इत्यादि जो भाष्य है इसकी अवतरण टीका को देखिए 24 नंबर पृष्ठ पर द्वितीय पंक्ति में टीका में है अवतरण ननु विद्याया नु विद्य अद्या सहभाव्रवनादुषपी तन्मूल कामिक सियाद इति तन्निमित्ता तन्नमता यथेष्टचेषा स आह इति ये, <coughs> ये कहा कि पूर्व में सिद्धांतियों ने कहा विद्या से काम दोषों की हेतुभूता निवृत्त होने से काम निवृत्त होंगे और कामादि के न रहने से कामादि मूलक यथेष्ट चेष्टा विद्वान की नहीं होगी ये कहा था अब यदि विद्वान में भी कामादि दोष रहेंगे तब तो विद्वान में कामादि दोष निमित्तक यथेष्ट चेष्टा स्वीकार करनी पड़ेगी सिद्धांति को तो पूर्व पक्षी कहते हैं विद्वान में भी अविद्वान के तरह कामादि दोष रहते हैं ऐसी शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी तो इसके लिए शंका ये है कि विद्यांचा यस्तद वेदो भयम सह यह श्रुति शब्दित ब्रह्म विद्या के साथ पूर्व पक्षी के अनुसार अविद्या का सह अवस्थान बता रही है विद्या और अविद्या ये, ये दोनों साथ साथ रहते हैं करके बता रही है बता रही है यह श्रुति विद्यांचा विद्यांच वेदो भयम सह यह श्रुति विद्या अविद्या का एक पुरुष में सह अवस्थान बता रही है युगपत अवस्थान बता रही है तो इसका अर्थ हुआ कि एक ही पुरुष में ज्ञानी में विद्या भी है और अविद्या भी है दोनों युगपत रह रही है विद्या और अविद्या ऐसा ऐसा समझना ऐसा जो है तो इसके विषय में कहते हैं न तत्र विद्यावतो अविद्य सह सिद्धांति कह रहे हैं कि यहाँ पर तो तत्र के जगह तस्य ऐसा पाठ भी है कहीं कहीं और तत्र यदि पाठ है तत्र है कि तस्त है वहां तो सार्विभक्तिक तहसील मान करके श्रेष्ठअंत के स्थान पर तहसील प्रत्यय त्रल प्रत्यय मानना इसलिए तत्र का ये अर्थ तस्य निकलेगा कि न तस्य विद्यावतो विद्य सह अविद्यापि वर्तते इति अयम अर्थ तो तस्य मंत्रस्य ये जो वाक्य हैं सह इस वाक्य का अय न ऐसा नहीं करना इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है जो पूर्व पक्षी बता रहे हैं पूर्व पक्षी क्या बता रहे इस मंत्र का अर्थ कि विद्या और अविद्या एक पुरुष में युगपत रहती है साथ साथ रहती है ऐसा पूर्व पक्षी इस मंत्र का अर्थ करते हैं लेकिन सिद्धांती कह रहे हैं कि तस्य यानी तस्य मंत्रस्य अयम अर्थ न अयम अर्थ से लेना पूर्व पक्षी जो अर्थ बता रहे हैं वह अर्थ उस मंत्र का नहीं है पूर्व पक्षी ने कौन सा अर्थ बताया है तो ये पूर्व पक्षी ने बताया हुआ अर्थ बता रहे हैं कि विद्या वो तो विद्य सह अविद्यापी वर्तते ये पूर्व पक्षी अर्थ बता रहे इस मंत्र का विद्यावत पुरुष पुरुषस्य तो विद्वान पुरुष के विद्या के साथ ही अविद्या भी विद्वान पुरुष में रहती है अर्थात तो विद्वान में विद्या अविद्या दोनों का सह अवस्थान है साथ साथ रहती है दोनों <coughs> ऐसा जो पूर्व पक्षी अर्थ बताते हैं यह अर्थ इस मंत्र का नहीं है तो फिर पूर्व पक्षी पूछते हैं हमने जो अर्थ बताया इस मंत्र का एक पुरुष में युग पत विद्या अविद्या का अवस्थान रूप सहसमुच्चय रूप ये अर्थ नहीं है तो कस्तरी यानी कस्तरी अस्य मंत्रस्य से अर्थ ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है तो तरी या हमने बताया हुआ अर्थ यदि इस मंत्र का नहीं है तब तो आप बताइए कि इस मंत्र का क्या अर्थ है ये पूर्व पक्ष का प्रश्न होने पर सिद्धांती इस मंत्र का अर्थ बताते हैं कि पुरुषे एकदैव न एकद संबद्धे याता तो पुरुषे एक ही अधिकारी में एकदैव यानी एक अं एक यानी ये विद्या और अविद्या इन दोनों का संबंध नहीं होता है न संबद्धे याताम द्विवचन है दोनों साथ साथ नहीं रहेगी विद्या और अविद्या इति अर्थ यानी यह अर्थ है विद्याचा विद्याच यस्तद्वेदो भयम सहका यह मंत्र ये बता रहा है कि एक पुरुष में युगपत विद्या अविद्या दोनों का सह अवस्थान नहीं है ये इस मंत्र का अर्थ निकलेगा यही इस मंत्र का अर्थ है इसे युक्तयुक्त युक्त दिखाने के लिए पूर्व पक्षी जो अर्थ बता रहे हैं वह अयुक्त हैं इस मंत्र का और सिद्धांति जो अर्थ बता रहे हैं वह युक्ति युक्त है इसे दिखाने के लिए युक्ति से सिद्ध करने के लिए दृष्टांत की जरूरत पड़ती है युक्ति यानी अनुमान तो अनुमान के लिए तो दृष्टांत वाक्य भी जरूरी होता है ना तो दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा सुक्तिकायाम रजत सुक्ति का ज्ञाने एकस्य पुरुषस्य न वर्ते ऐसा लगाना तो जैसे का रूप अधिष्ठान में का के सामान्य स्वरूप विषयक ज्ञान हुआ तो वह ज्ञान रजत को भी और का को भी विषय करने वाला ज्ञान है ये नहीं कह सकते या तो इदम अर्थ का रजतत्वन रूपे न ज्ञान होगा या तो सुक्ति कात्वन रूपे न ज्ञान होगा यह रजत भी है सुक्ति का भी है ऐसा साथ साथ ज्ञान नहीं होगा यह रजत है यह अविद्या है कार्य अविद्या है और यह का है यह विद्या है यथार्थ ज्ञान है तो यह रजत है इत्याकारक भ्रमात्मक अविद्या और यह सुक्ति का है इत्याकारक प्रमात्मक विद्या ये दोनों एक पुरुष में युगपत नहीं रहती है विद्या विद्या जैसे ऐसे ब्रह्मज्ञ में भी यदि विद्या है तो अविद्या नहीं रहेगी अज्ञानी में अविद्या है तो विद्या नहीं रहेगी एक पुरुष में क्रम समुच्चय तो इनका हो सकता है लेकिन सहसमुच्चय नहीं होगा यहां इस वाक्य में यद्यपि ईशावासी उपनिषद के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने सह समुच्चे ही सिद्ध किया है ना लेकिन वहां विद्या शब्द से उपासना को लिया गया विशेष विद्या ली गई और यहां पर विद्या शब्द से प्रकरण के अनुसार लेना है निर्विशेष आत्मज्ञान निर्विशेष आत्मविद्या तो निर् और वहां अविद्या शब्द से कर्म को लिया गया था यहां पर भी कर्म को लेना तो निर्विशेष आत्मज्ञान और कर्म अविद्या यानि कर्म इन दोनों का सहअवस्थान नहीं हो सकता एक पुरुष में सविशेष आत्मविद्या यानी उपासना और अविद्या शब्दित कर्म इनका तो सह सहभाव हो सकता है साथ साथ रहना हो सकता है कर्म उपासना का क्योंकि दोनों में अनुष्ठेत रूप समानता है दोनों पुरुष प्रयत्न साध्य है एक मानस कर्म है उपासना और कर्म है कायिक वाचिक थोड़ी टीका है टीका को देखिए शब्द इति वचने तस्य नायं अर्थ इती तस्य इति इति इति तो यतु वचने वचने लिखा न कि वचनम् लिखा तो इसमें सप्तमी अंत है वचनम है तो अच्छा ही है तो इति वचनम नए पुस्तक में वचनम ही है ना ठीक तो तस्य तस् विद्याद्या यह जो वचन है उस वचन का अयम अर्थ न ऐसा अनु करना है तो तस्य शब्द मूल में नहीं है भाष्य में उसका अध्याय करके व्याख्यान करना ये टीकाकार ने कहा अध्याय वाक्यम योज्यम अब भाष्य में जो लिखा है एकस्मिन पुरुषे एक, एक दैव इत्यादि इसका अवतरण अवतरण इसका व्याख्यान करते हैं टीकाकार कि काल भेदे न पुरुषे पुरुषे न सह तदर्थ पुषेकद्धे इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि कालभेदेन अपि तो एक पुरुष है यानी एकस्विन पुरुष है कालभेदे न स्थितोरपि तो स्थितयो ये विशेषण है विद्या विद्यो ऐसा विशेष्य के रूप में अध्याय करना प्रकरण के अनुरोध से तो एक ही पुरुष में कालभेद से स्थित अविद्या तथा विद्या होने पर भी सा, साहित्यम तदर्थ साहित्यम तदर्थ ऐसा जो पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं वह नहीं होगा न है क्या कहीं ना कहीं तो तो न वह भाष्य में ही है न एक देव न क्रम समुच्चय तो है साहित्य नहीं है का मतलब स समुच्चय नहीं है तो न का अध्यय कर लेना ये सिद्धांत के अनुसार ये अर्थ निकलेगा कि काल भेदे न स्थित अपी एक पुरुष है एक मनुष्य में अलग अलग काल में विद्या और कर्म ये रहने पर भी पहले चित्त मलिन है तो कर्म का अनुष्ठान करेगा और कर्म का फल जो चित्त की शुद्धि पूर्वक वैराग्य वो हुआ तो उसके बाद फिर श्रवण मनन निधि करेगा और अहम ब्रह्माष्टमी बोध होगा तो उस समय फिर कर्म नहीं रहेगा तो इस प्रकार ये इनका अलग अलग समय में एक पुरुष में अवस्थान होने पर भी यानि क्रम समुच्चय होने पर भी साहित्यम तदर्थ न ऐसा न करना तो साहित्य यानि स उस वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा ये कौन कहेंगे सिद्धांती क्योंकि उस वाक्य में न ही है न मूल भाष्य में यह छूट गया ऊपर से ले आना भाष्य से टीका में आगे हैं ये जो दूरम येते विसूची आ रहा भाष्यवाक्या इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु साहित्यम न स्वरसम किंतु एक काले साहित्यम स्वरसम इति आशंक्य श्रुत्यंतरे विद्या साक्षात् साहित्यस्य विद्योसह असंभव उत्त्यँ ग्राह्य दूरमे और यदि कालभेदेन पुरुषे एकहत्य तद इस वाक्य में न का अध्यारण करना है तो साहित्य शब्द का अर्थ समझना क्रम समुच्चय सह समुच्चय नहीं क्रम समुच्चय तो एक पुरुष में काल भेद से विद्या और अविद्या रहेगी युगपत नहीं रहेगी ऐसा साहित्य शब्द का अर्थ करेंगे तो पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि ननु ईद साहित्यम न स्वरसम तो ईदम साहित्यम शब्द से लेना क्रम समुच्चय को तो क्रम समुच्चय जो है यह स्वरस नहीं है स्वरस का मतलब मुख्य साहित्य क्रम समुच्चय को मुख्य साहित्य नहीं कहा जा सकता मुख्य समुच्चय नहीं कहा जा सकता किंतु एक काले साहित्यम स्वरसम तो कहा यदि क्रम समुच्चय मुख्य साहित्य नहीं है तो मुख्य साहित्य कौन है फिर तो कहते एक काले साहित्यम काल भेदे साहित्य नहीं एक कालेन साहित्य ये मुख्य साहित्य माना जाएगा यानी मुख्य समुच्चय माना जाएगा इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने की तो इसके उत्तर के लिए दूरम येते इत्यादि कठोपनिषद श्रुति को बताते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं इसलिए आगे लिखते हैं कि श्रुतंतरे विद्या विद्ययो हो साक्षात साहित्यस्य असंभोक्ते हे उक्तम एव साहित्यम उतमे इत्याह दूरम येते इति तो कठ श्रुत्यंतुति तो कठ कठश्रुति में साक्षात साहित्य याने युगपत साहित्य मुख्य साहित्य उसे साक्षात साहित्य कह रहे हैं तो विद्या और अविद्या का साक्षात साहित्य यानी मुख्य साहित्य संभव नहीं है करके बताया गया विद्या अविद्या में विरोध होने से अंधकार और प्रकाश के तरह इन दोनों का जैसे सह अवस्थान एक स्थान पर नहीं होता युगप दोनों एक स्थान पर नहीं रहते विरोधात् अंधकार और प्रकाश ऐसे ही विद्या और अविद्या का अंधकार प्रकाश के तरह परस्पर विरोध होने से ये एक पुरुष में युगपत नहीं रह पाएंगे ऐसा बताया है कठ श्रुति ने तो जब श्रुत्यंतर यह बता रहा है कि विद्या अविद्या का युगपत सहअवस्थान रूप मुख्य साहित्य संभव है नहीं और मंत्र में साहित्य बताया गया है तो मन, साहित्य लेना चाहिए काल भेदे नहीं फिर अमुख्य साहित्य ही लेना चाहिए इस अभिप्राय से लिखते हैं कि श्रुत्यंतरे विद्या हो साक्षात् साहित्यस्य हे उक्तम एव साक्षात्हित्य असंभते इति साहित्य तो उक्त साहित्य का ही ग्रहण करना चाहिए यानी अमुख्य साहित्य का ही ग्रहण करना चाहिए क्रम समुच्चय का ही ग्रहण करना चाहिए इस अभिप्राय से कठ श्रुति बताई गई दूरम येते विपरीते अविद्या अने विद्या विद्य श्रेय और प्रेय शब्दित जो विद्या और अविद्या है श्रेय शब्द से विद्या को बताया गया है प्रेय शब्द से अविद्या को बताया गया है प्रेय है संसार का साधन वो है कर्म और श्रेय है मोक्ष का साधन वो है ज्ञान विद्या तो इसलिए यहां पर येते शब्द से लेना प्रकृत श्रेय प्रेय शब्दितो विद्या अविद्या और ये कैसे हैं तो कहते दूरम विपरीते तो दूर से ही विपरीत स्वभाव वाले हैं यानी इनका साधन भी इनका अधिकारी भी और इनका फल भी अलग अलग है इनका अविद्या का अधिकारी है स्वरूप का ज्ञाता कर्म फल प्रेपसु समर्थ अपर्युदस्तक इन चार विशेषणों से युक्त विद्या का अधिकारी है नित्यानित्य वस्तु एक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षा से संपन्न इस प्रकार अधिकारी में अलग अलग प्रकार का विशेषण होने से विशिष्ट अधिकारी अलग अलग हो गया दोनों का अधिकारी भेद है और कर्म का साधन है क्रिया कारक फल भेद का निश्च निर्धारण सत्य ज्ञान हो इनमें सत्य तो बुद्धि हो तो कारक साध्य है क्रिया और ज्ञान कारक साध्य नहीं है यानी कर्त तंत्र नहीं है कर्म कर्ति तंत्र है ज्ञान प्रमाण तंत्र है तो इस प्रकार साधनतः विरोध हुआ और कर्म रूप अविद्या का फल है संसार और विद्या का फल है निःश्रेयस मोक्ष तो फल भेद भी है तो अधिकारी भेद साधन भेद तथा फल भेद को लेकर के विद्या और अविद्या ये ते शब्द से ग्रहण किए हुए इन दोनों में दूर दूरम विपरीतें दूरत ही वैलक्षण्य है अफलतः वैलक्षण्य दिखाने के लिए विसूची पद हैं इसलिए विपरीते पद से लेना आधिकारीतः तथा साधन विद्या-विद्या का और विसूची शब्द ने फलत वैलक्षण्य बताया विरोध बताया है वी सूची शब्द का अर्थ होता है वी यानि अलग अलग पृथक पृथक और फल की सूचना देती है जो यानी अलग अलग फल की प्रापक है जो उसे कहा जाएगा वी सूची विश्वं यानि विरुद्धं विपरीतं गमने येयो ते विसूचि ऐसा अन्वय होगा यानी ऐसा विग्रह वाक्य होगा कि अलग अलग फल के प्रति साधन रूपेण अन्वय है जिनका उन्हें कहा गया विसूची का अर्थ है फलत भी विपरीत है तो इसलिए दोनों का विपरीते विसूची का अर्थ निकलेगा विद्या और अविद्या का विरोध होने से तीन प्रकार से विरोध होने से कहे वे परस्पर विरुद्ध दो त, विरुद्ध कौन है तो अविद्या याच विद्या इति ज्ञाता तो जो अविद्या इस नाम से यानी कर्म इस नाम से शास्त्र में प्रसिद्ध है और विद्या इस नाम से प्रसिद्ध है ये परस्पर विरुद्ध है और जो अंधकार और प्रकाश के तरह एक दूसरे की विरोधी है वे एक अधिष्ठान में नहीं रहेगी एक पुरुष में इनका सह अवस्थान नहीं होगा युगपत अनु एक पुरुष में ये नहीं रह पाएगी तस्मात न विद्यायाम सत्याम अविद्या संभव अस्ति तो जब विद्या हो जाए तो अविद्या का होना संभव नहीं है विद्या होने पर अविद्या का होना संभव नहीं है ये यहाँ पर बताया गया थोड़ी टीका है इसका अर्थ करते है टीकाकार विसूची पद का तो टीका को देखिए विसूची ये द्विवचन है विसूची उसका अर्थ कर रहे हैं विश्वक गमने यानी विरुद्धे इत तो विश्व गमन है जिनका का मतलब विपरीत फल है जिनका संसार तथा मोक्ष ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के और ये दोनों विपरीत फल हैं जिनके ऐसी ये विद्या और अविद्या है अब तपसा इसकी अवतरण टीका है अस्विन अपि मंत्रे अविद्याया इति उत्तरार्ध अद्य मृत्युतीर्वातराधपरियालोचनया अद्याद्योत्पत्तिवग तय कालभेदेन सह तपसा इत्यादिना तो कहते हैं कतश्रुति के आधार पर विद्या और अविद्या का मुख्य साहित्य संभव नहीं है करके बताया अब कहते विद्यांचा विद्याच इस मंत्र का जो उत्तरार्ध है अविद्या तीर्थवा विद्या अमृतम शनुते इस उत्तरार्ध का विचार करने पर भी विद्या और अविद्या का एक पुरुष में काल भेदे ही अवस्थान सिद्ध होता है युगपद अवस्थान सिद्ध नहीं होता योग पद्य नहीं क्रम है यही निश्चित होता है इस अभिप्राय से लिखा कि अस्विन अभिमंत्र अस्विन मंत्र से लेना विद्यां विद्यां मंत्र और इसका जो उत्तरार्ध है अविद्या मृत्यु तीर्थ ये जो उत्तरार्ध हैं इसका पर्यालोचन यानि विचार करने पर अविद्या विद्या उत्पत्ति के प्रति हेतु है अविद्या का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासव इस वाक्य में बताया गया तप पदार्थ विचारात्मक और गुरु गुरुपासनादि कर्म ये अविद्या शब्द का अर्थ निकलेगा अविद्या मृत्यु तीर्थवा में अविद्या शब्द का तृतीयांत अविद्या शब्द का इसे कह रहे हैं कि विद्योत्पत्ति हेतुत्व अवगमात अविद्याया तो ये तप तथा गुरुपासनादि रूप जो अविद्या है ये साधन है ना और साधन को अविद्या अविद्यावस्था में ही किया जाता है इसलिए ये अविद्या शब्द से कहा जाता है जो साधन भाव है इसे भी कहा गया है अविद्या ही नहीं तो विद्या तो विद्या विद्यावस्था में तो अद्वैत है ना वहां तो मांडू के कार्यक्रम में कहा न कोई साधक है न कोई मुक्त है वो तो अद्वैत मात्र है वहां बद्ध सापेक्ष मुक्तता भी नहीं है क्योंकि बद्धता हो तो मुक्त हो जाए और साधक भी नहीं है कोई साधन अवस्था है अविद्यावस्था इसलिए तप और गुरु गुरुपासनादि कर्म ये दोनों साधन रूप होने से किसके विद्या के तो विद्या के साधन रूप होने से इन्हें माना जाएगा अविद्या शब्द से और इस तप तथा गुरु गुरुपाशनादि रूप साधन से विद्या उत्पन्न होगी और उत्पन्न हुई विद्या क्या करेगी काम रूप मृत्यु का अतितरण कराएगी और जैसे ही फिर काम रूपी मृत्यु का अतितरण हो गया समूल काम निवृत्त हो गया अध्यास मूलक ही कामना थी अध्यास भी चला गया तो फिर अमृत तत्व है स्वरूप अवस्थान विद्या अमृतमश्नुते से ये बताया गया इस प्रकार ज्ञान स्वरूप अवस्थान जो स्वतः सिद्ध है उसके अवरोधक अविद्या को निवृत्त करता है वो अविद्या है आवरण तथा अध्यास एवं अध्यास मूलक कामना है सूक्ष्मतम जो कामनाएं हैं ना वो ज्ञान से निवृत्त होती है इसलिए प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान से स्थित प्रज्ञ का पहला पहला लक्षण वो है ना निष्काम कर्म से भी कामना की निवृत्ति होती है स्थूल कामनाओं की और जैसे जैसे अंतरंग साधन करते जाते हैं तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर कामनाएं निवृत्त होती जाती है लेकिन सूक्ष्मतम जो कामनाएं हैं वो ज्ञान से निवृत्त होती हैं। उसे गीता में भगवान ने कहा रसो रसोपय परम दृष्टवा निवर्तते वो रस है सूक्ष्मतम कामना विषय विषयक रस वो है सूक्ष्मतम कामनाएं वासनाएं और उनकी निवृत्ति ज्ञान से होती है उसे यहाँ पर इस मंत्र के उत्तरार्ध में मृत्यु शब्द से कहा गया है ज्ञान निवर्त्य कामनाओं को वह है रस गीता में जिसको रस कहा है ज्ञान निवर्त्य उसको मृत्यु शब्द का प्रयोग ईशावाश्योपनिषद के इस मंत्र में किया है और वह निवृत्त होगा और उसके निवृत्त होने पर फिर विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हुई का मतलब स्वभाव शिव जो स्वरूप अवस्थान है वह अभिव्यक्त हुआ ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति हुई यही विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति है इस अभिप्राय से लिखा कि तो अविद्या विद्योत्पत्ति हेतुत्वात् अविद्या विद्योत्पत्ति हेतुत्व ये किससे अवगत हुआ अविद्या विद्या के उत्पत्ति का हेतु है करके विद्याचा विद्याच इस मंत्र के उत्तरार्ध से ये अवगत हुआ उत्तरार्ध का विचार करने से तो तयो हो भेदे न एवं सहत्व सहत्व का अर्थ है सहअवस्थान यानी साहित्य वो कैसा काल भेदे एव काल तो कालभेदेन ही साहित्य उनका समझना चाहिए तयो का मतलब विद्या अविद्यो इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवानी लिखते हैं कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञास इत्यादि श्रुते तप आदि विद्योत्पत्ति साधन गुरूपासना चम कर्म कर्माद्यात्मकवात अविद्यो अविद्योचते अविद्यो उच्चते तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ये आएगा तैत्रिय तैत्ति में भृगुवल्ली में आचार्य वरुण जी भृगुजी को कहेंगे कि तप यानी विचारात्मक तप से ब्रह्म को जानो तो ये जो तप शब्दित विचार है ये भी विद्या उत्पत्ति का साधन है यह तपसा ब्रह्म विजिज्ञासव श्रुति से अवगत हुआ तो तप आदि विद्या विद्योत्पत्ति साधनम गुरुपाशनादि कर्म और गुरु गुरुपाशनादि ये कर्म है ये भी विद्या उत्पत्ति का साधन है तो ये दोनों तप तथा गुरु गुरुपाशनादि रूप कर्म ये अविद्यात्मक होने के कारण अविद्या मृत्यु तीर्थवा में अविद्या शब्द से कहे गए हैं अविद्या शब्द से कहे गए तो इसलिए कहते हैं कि अविद्यात्मकवात अविद्या उच्चते इन दोनों को अविद्या शब्द से कहा जाता है और तेना विद्या उत्पाद्य तेन यानि तप तथा कर्मरूप साधन से अर्थात अविद्या से अविद्या का अर्थ कर रहे हैं अविद्या मृत्यु तीर्थ इसका अर्थ कर रहे हैं तो अविद्या का अर्थ कर दिया तेन यानि अविद्या शब्द का अर्थभूत तप तथा गुरु गुरुपाशनादि रूप कर्म इन साधनों से विद्या उत्पाद्य जिसे विद्या उत्पन्न होगी वह विद्या है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार और उसको उत्पाद्य मृत्युम यानी कामम अति तो जो सूक्ष्मतम वासना है जिसे काम शब्द से कहा गया है गीता में रस शब्द से कहा गया उसका अति यानी निवृत्ति कर लेता है अंतकरणस्थ सूक्ष्मतम वासनाएं निवृत्त होती यानी बाधित हो जाती है और फिर ततो तम त्यक्त तो निष्काम हुआ ये का संपूर्णतया त्याग हो गया ज्ञान से तो ब्रह्म विद्य अमृतम अश्नुते तो ब्रह्म विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है का मतलब स्वरूप अवस्थित होता है उसका नित्य मुक्त स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है जैसे ही विद्या से आवरण भंग हो जाता है इति दर्शयन आहो। इसी अर्थ को बताते हुए कहा गया है अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या तो उससे पहले टीका में ये था कि तेन विद्या का अवतरण अस्मिन अर्थे मंत्रशेषोपी अनुगुण इत्याह तेन विद्यामिति। तो इस मंत्र में इस अर्थ में मंत्रशेष भी अनुगुण है यानी अनुकूल है मंत्रशेष है मंत्र का उत्तर अर्थ। इस अभिप्राय से तेन विद्या मृत्युम अति तरती इत्यादि अर्थ किया अब ओ साक्षात मृत्युतरण अविद्या अनुपपत्ते अविद्या अविद्याशब्देन तप आदिम एवं उच्चते इत्यादि टीकावाक्य हैं इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे